Sri Adhmar, Vichambara, Dharma Jiva, Harada Krishna, Puranam Sunda, Mukha Dharma Nectar, Krishna Param, Kama Vichar, Tamra Tamra Adiyum, Ishwarva. वंदे दक्षिणा नम ओम शांति शांति श्लोक हो गया था। थोड़ा बहुत प्रश्न के अनुसार ही भगवान का उत्तर है ज्ञान योगे न संख्या कर्म योगे न योगी न ये कहा गया है ज्ञान योगे न ज्ञान में भी योग ज्ञान योग संख्या न आत्मात्म विषय विवेक ज्ञान बता ब्रह्मचर्याश्रमादेव कृत संसा न वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता परमहंस परिवाजका ज्ञान के लिए योग के लिए समर्थ है जो ब्रह्मचर्यासम से संयास एसना क्या करके वेदांत विज्ञान सुनिश्चित वेदांत विज्ञान है विज्ञान सुनिश्चित अर्थ ऐसा बस वेदांत विज्ञान में स्थित है जप आदि सबका उससे अध्ययन नहीं क्योंकि जप अन्य अन्य करते समय श्रवण आदि से परांगमुख हो जाते है जब श्रवण मनन निदासन बार बार करेगा ज्ञान उससे धीरे धीरे अपरुष ज्ञान के समीप होता है तो उसमें ही अंतरंग साधनों से उसमें ही निष्ठा अधिक होती है वो अच्छा लगता है इसमें प्रभु हो जाने पर अपने आप ही बाह्य साधन छूट जाता है मनन ठीक-ठीक नहीं कर करके जो बाह्य साधन छोड़ देते वो बाहरी में खो जाते हैं कठिन होता है श्रवण मनन करने पर अच्छी तरूप ऐसी शब्द समझा फिर मनन किया तब तो निधि होता है जब मनन करके संशय के निवृत्ति नहीं होती तो बैठ करके सब चाहते हम निधि ध्यान करेंगे क्योंकि सरल सब ऐसी ध्यान से प्राप्त हो जाएगा वो निदिध्यासन नहीं हो पाता है ध्यान उपासना संभवे, संभव है निधि आसन संभव होगा श्रवण मनन के द्वारा प्रमाण प्रमेय संस्या नष्ट हो जाए तो श्रवण से प्रमाणगत संसया नष्ट होता है संपूर्ण वेदांत तो का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में निश्चय होने तक श्रवण की आवश्यकता है वेदाता आदि मध्यावसानत ब्र्मात्मन तात्पर्य भवे संपूर्ण वेदांत तात्पर्य जीव ब्रह्म के एकता में है निश्चय होने तक उपक्रमोपसारादी लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निर्णय होने तक श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है उससे प्रमाणगत संशय नष्ट होने पर भी प्रमेय का ब्रह्मा का विषय जीव ब्रह्म की एकता है और अद्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या है स्वगत सजात विजाते भेद रहित अर्थात तो ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ये शास्त्रों का तात्पर्य ऐसा निश्चय होने पर भी संशय होता है कैसे हो सकता है साप प्रत्यक्ष दिखता है सारा प्रपंच मिथ्या कैसे और मैं अल्पज्ञ हूँ अल्प शक्तिमान हूँ ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ब्रह्म होश होता है। ये सब संशय की निवृत्ति के लिए मनन मनने की आवश्यकता है मनन करने की विभिन्न प्रक्रिया पंचदशी आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से है बार बार मनन करने पर ही ये संभावना है युक्ति असंभावित मननम् मननम तो तत्व गया युक्ति से ये संभव है सर्व दृश्य होने पर भी मिथ्या है जैसे स्वप्न दृश्य है जीव ब्रह्म की एकता हो सकती है जैसे घटाकाश मठा आकाश से एक, एक ही है उपाधि को लेकर भेद प्रयोग करने पर भी वस्तुत एक ही आकाश है एक ही चैतन्य घटाकाश जलाकाश मेघा काश महाकाश ये निरूपण किया गया शुद्ध एक ही, ही। ये मनन के द्वारा निश्चय हो तभी निधि होता है जो वेदांत से अर्थ निश्चय हो तब तो निधि ध्यान जो करेगा हम ब्रह्म ब्रह्माकार ब्रह्मा वृत्ति जब शुरू हो जाती है तब तो ये ब्रह्मा हम सिंह ब्रह्म इस वृत्ति में रहना ही अच्छा लगता है और कुछ भी उस समय उस समय जब ध्यान समाधि अन्य चिंतन सब छूट जाता है हम सिंह ब्रह्म चिंतन उस समय के लिए ही मंत्र जप आदि के नहीं किसी कहा टीका जपादि पारवश्य श्रवणादि पर मुख पराकृति जप आदि के अध्ययन हो जाएगा इतने मुझे जप करना है इतने मुझे पाठ करना है ऐसा करके जो श्रवणादि नहीं कर सकता श्रवणादि से परांग परमुख हो जाएगा भैरमुख हो जाएगा इसका निराकरण करते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ है ना वेदांत के द्वारा वेदांत का जो विज्ञान है सुनिश्चित है अर्थ अर्थ निश्चित हो तभी श्रवण मानव निध्यासन करता है उनकी ब्रह्म निष्ठा ज्ञान निस्था होती है परमांस परमहंस हंस तो होता है क्षीर विवेक करता है दुग्ध में जल मिशीते दुग्ध पी करके जल को छोड़ देता है ये हंस का कार्य परमस्व हंसस्त परमहंस अवसिष्ट है हंस आत्मा अनात्मा विवेक करके आत्मा का ही ग्रहण करना चिंतन करना देखना अनात्मा का मिथ्या रूप से त्याग अनात्मा त्याग करना यह परमहंस है हंस दुग्ध रूप क्षीर करता है सन्यासी परमहस आत्मात्म विवेक सर्वत्र सदरूप रूप आत्मा है उसको दिखता है जड़ चेतन सर्वत्र आत्मा है अन्य व्यति के द्वारा दिखता है यथ सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र हो सर्वदा हुई आत्मा है घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि सर्वत्र दो अंश है एक सदरूप एक घटापट मठ आदि घटा पट मठ सौ व्यावृत है परस्पर भिन्न है किन्तु सदरूप के साथ अनुगत है घट के साथ ही पट के साथ मठ के साथ सब के सदरूप की अनुगति है जो सर्वत्र है सदरूप से वो आत्मा है जो एक कत्र है अन्य नहीं घट पट में नहीं पट घट में नहीं व्यावृत हो गया वो मिथ्या है अनात्मा है कल्पित है इसी प्रकार सर्वत्र आत्मा का ही दर्शन करता है जल चेतन सर्वत्र अनात्मा का त्याग कर देता है त्याग का मतलब मिथ्यात्व निश्चय करता है तभी वो पर कहा जाता है आत्मा तत्व का ही सर्वत्र दिखता है परिव्राजक का नाम परिव्राजक, सर्वं परिवराजक ये परित सर्वम भ्रजती परिवराजक संयासी प्रतनाषण लोकेश कोई इच्छा नहीं सर जीवन धारने के लिए भी नहीं प्रारधिक अनुसार सो चलेगा उसका भी चिंता नहीं करता है तब उन्हीं के लिए ही ब्रह्मणी एवं अवस्थिता निष्ठा प्रोक्ता तो ब्रह्म स्थित और कुछ नहीं <tries> इसमें लक्षण का अतिथान अनुसंधान अतीत का चिंतन नहीं करना भविष्यत भविष्य अतीत अनुसंधानम भविष्य अविचारणम औदासनम अभी प्राप्त जीवन मुक्त लक्षण जीवन मुक्त का लक्षण कहा गया क्या है अतीत अनुसंधानम जो पहले हो गया उसका अनुसंधान चिंतन स्मरण नहीं करना अज्ञानी लोग क्या करते है वो इसी से बैठकर सोचते पहले क्या था पहले क्या था ऐसा होता अच्छा होता ऐसा होता अच्छा होता ऐसा मैं कर दिया ऐसा हो गया व्यर्थ चिंतनों से कुछ मिलने वाला नहीं है और किसको मिला उसको भी बताएंगे मैं पहले वहाँ गया था वहाँ हुआ था ऐसा हुआ था अति तो घटना बताएंगे व्यर्थ ही वो ज्ञानी जीवन तक का लक्षण का अति तो अनुसंधान अनुसंधान नहीं करना छोड़ना कुछ नहीं जो हो गया छोड़ो उसको और आगे भविष्य के लिए ज्ञान आगे क्या होगा बुद्धावस्था में रोग होगा कोई पूछेगा नहीं इसके लिए क्या करना है अभी से बैठता है अभी युवावस्था में अभी चिंतन करना भ्रमण चिंतन करना कुछ पुरुषार्थ करना अभी सोचता है बूढ़ा होने पर क्या होगा रोग होगा क्या करेंगे धन समय चाहिए कुछ रुपया रखना चाहिए कुछ होना चाहिए मगर ये विचार करता है इसे करते करते अतिथ का स्मरण अभविष्य का विचारण संकल्प करते करते ये वर्तमान समय भी चल जाता है और कब पुरुषार्थ साधन भजन करेगा इसे भविष्यत तो अविचारण और वर्तमान में ये हुआ ठीक नहीं नीक नोजन यहाँ ठीक नहीं वहाँ पानी ठीक नहीं यहाँ जल ठीक नहीं यहाँ मिट्टी ठीक नहीं यहाँ हवा है वहाँ ठंडी है या गर्मी है ऐसे कब से उदासीन अभी प्राप्ति इसमें उदासीन होना है सब भगवान ने बनाया सब अच्छा है अपना कर्तव्य जो धेय प्राप्त करने के लिए देखना है उसके लिए ये सब देखे तो सर्वत्र जहां ढूंढो वो अविद्या के अंतर अंतर्गत जितने कार्य है सर्वत्र दोषी ही दिखेगा गुण गुना, गुना है तो सत्तर गुना है उसमें कभी अच्छा दिखता है कभी बुरा दिखेगा कभी अच्छा दिखता है तभी गलत है कभी बुरा दिखता है, है, है, है. तो गलत हो अविद्या है अविद्या है ज्ञान है शुद्ध आत्म तत्व ही अविद्या कार्य को छोड़ दो तो आप हो और अविद्या कार्य के अंतर्गत है तो सब अशुद्ध है कभी शुद्धि कभी अशुद्धि कभी कुछ अच्छा बुरा ये सब जितने चिंतन छोड़कर करके औदासीन अभी प्राप्त प्राप्त में वर्तमान में उदासीन होना चाहिए राग द्वेष न प्रियम प्राप्त नाप्यचा प्रियम बस उदासीन होकर के ये रहना ही जीवन मुक्तस्य से ये जीवन मुक्त का लक्षण है जो जीवन मुक्त का लक्षण ज्ञानी का लक्षण है साधु को अपने में प्रयत्न प्रोक लाना चाहिए इसलिए शास्त्र में जीवन मुक्त ज्ञानी का लक्षण कहे गये इसमें ऐसा करने पर ही ब्राह्मण एवं अवस्थित ब्राह्मण में अवस्थित और कुछ चिंता नहीं करना तो स्वरूप स्थिति ये निष्ठा ज्ञान निष्ठा प्रोक्ता कही गई है उत्तर विश्लेषण बता अंतिका में मुख्य सन्यासी फलावस्था दर्शय ऐसा विशेषण जिनका है जो आत्मा विषय के विवेक वैराग्य परमांश परिभाजक वेदांत शास्त्र इसमें वही मुख्य सन्यासी होने से तुम में ऐसा उनसे ही मुख्य सन्यास परम परिभाजक ये फलाए है तब परमस आत्मा ही आत्मा का ही दर्शन करता और कुछ नहीं तो ब्रह्म में स्थिति कर्म वर्णाश्रम विहितम धर्माख्यम आगे दिया कर्म ना योगी ना कर्म एव योग कर्म योग कर्म क्या है वर्णाश्रम विहित तो धर्माख्यम वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी इनके द्वारा विहित इनके लिए जो विहित है धर्म है वही कर्म ही योग कर्म योग कर्म कैसे योग होगा युज्यते अनेन अभ्युदयन योग अने अभ्युदयन युज्यते कर्म धर्म से अभ्युद स्वर्ग आदि ब्राह्मण प्राप्ति तक इस अभ्युद से युक्त तो होता है इसलिए यो भी योग्य युज्यत तो आने नहीं चाहिए कर्म योग कर्म टेन निष्ठा और यदि कर्म फल इच्छा नहीं करे वही कर्म योग ज्ञान योग का प्रापक है इसलिए उस परंपरा से मोक्ष का साधक हो जाएगा इसलिए उसको भी योग करते टेयन निष्ठा कर्म नाम प्रोक्ता कर्मियों के लिए कर्मयोग कर्म निष्ठा कहेगी दर्शन कर्मयोग योग कर्मयोग कर्म योगे कर्म कर्म नाम योगी नाम काम कर्म कर्मियों के लिए निष्ठा कहेगी पुख्ता ज्ञान योग और कर्मयोग दो ही विभाग है दो ही मार्ग है परम शिवार करे संस ज्ञान मार्ग नहीं तो भरनाश में भी तो कर्म ही करना वर्णाश्रम भी कर्म करे फल इच्छा नहीं करे तो वो ज्ञान का प्रापक होगा वही योग है उसके अंतर्गत दोनों में ही ये आसन प्राणायाम ध्यान आदि योग भक्ति सब कुछ दोनों में ही है अलग नहीं है साधना कर्म अपन वर्णाश्रम भी कर्म करते हुए उसके साथ उपासना ध्यान भी है आसन प्राणायाम भी है ज्ञान मार्ग में चलते समय वेदांत चिंतन करते समय उसमें भी भक्ति है भक्ति कहीं द्वैत तो भक्ति कहीं अद्वेत भक्ति चतुर्विधा भजनतेम चतुर्विधा भजन तमाम जन सुकृत सुकृत पुण्य वाले जना चार प्रकार भजन करने वाले उसमें आर्थो जिज्ञास अर्थात ज्ञानी च्ञानी च्ञा। को भजन करने वाले भजन भक्ति जो भजन करने वाले वही वह वह भक्त है इसलिए ये भक्ति भी उसी में दोनों में अंतर्भुत हो गया ये दो ही मार्ग है दो मार नहीं। नहीं। से मार्ग नहीं टीका नहीं एवं प्रतिवचन वाक्य स्थानीय अक्षराणी व्याख्या प्रतिवचन उत्तर भगवान श्री कृष्ण का उनके वाक्य में सीता अक्षर शब्द की व्याख्या करके तस्वीर तात्पर्य अर्थम कहते थे उसी वाक्य का उत्तर का तात्पर्य अर्थ कहते में यदि च एकेन पुरुषेण एकस्म पुर ज्ञान समुचित अनु भगवता इष्ट उत्तम भक्षाण गीताेदेश कथम अर्जुनाय उपसन्नाय विशिष्ट ज्ञान कर्मनिष्ठ यदि च एकेन एक पुरुष के ज्ञानकर्मन गुजरा पुरुषार्थाय पुरुषाथाए के किली ज्ञानम कर्म चमुचित अनुष्ठे भगवत इष्टम उत्तम भक्ष्यमाण एक पुरुष एक समय में मुख्य के लिए ज्ञान और कर्म दोनों समुचित इकट्ठी करके अनुष्ठान करे ये जी भगवता इष्टम ये भगवान का इष्ट हो पहले कहा होता भक्षमान आगे कहने वाले हो भगवान पहले कहा है ज्ञान कर्म दोनों मिला करके ही मुख्य के लिए एक पुरुष एक साथ अनुष्ठान करे ये यदि पहले भगवान ने कहा होता अथवा आगे कहने वाले हो गीता में और वेदे से चुग तुम वेद में भी कहीं कहा हो गया होता तो कथम यह अर्जुन अभी अर्जुन के लिए कहते दो विवाह कर देते लोकेशन टीवी था निष्ठा न ज्ञान योग्य न कर्म योगे नोगी दो विवाह कर देते अर्जुन ने कैसे उपसन्न अभी शिष्य रूप से शिष्य सेव शाधी पहले कहा है शिष्य रूप से उपसन्न प्राप्त है और प्रिय भी है इससे अर्जुन के लिए भिन्न विशिष्ट भिन्न पुरुष ज्ञान कर्म निष्ठे बुरी और अलग अलग कर देते भिन्न पुरुष करतेन्न पुरुष कर्तव्य भिन्न पुरुष कर्ता यो निष्ठय होते निष्ठे भिन्न पुरुष कर्तिकी ज्ञान निष्ठा का कर्ता, कर्ता अलग कर्म निष्ठा का कर्ता अलग ऐसा दोनों विभाग रखे भगवान कहते ठीक है मैं इष्ट से दुर्बोधत्व आशंका इष्ट है फिर दुर्बोध है कह दे ज्ञान नहीं होगा कहम यदि भगवान ने कहा होता ज्ञान से मूल विकलत विभ्रम इतनी आशंका ऐसे ज्ञान कोई भी ज्ञान हो यदि मूल सूचि प्रमाण नहीं होगा तो भ्रम हो जाएगा मूल है वेद ऐसा संक्रांत कहते वेद सूची उत्तम वेद में यदि कहा जाता तस् शिष्यत्व बुद्धिया अन्यथा कथन इतनी अर्जुनो ते शिष्य नहीं है इसे ठीक ठीक नहीं कहा करके कुछ कह दिया क्यूँकि ना पुत्र न शिष्य जो पुत्र नहीं अथवा तो शिष्य नहीं उसको बुद्धि नहीं दे ऐसा तो अर्जुन शिष्य नहीं हो अन्यथा तो कथन अन्यथा कर दिया इतनी आशंका नहीं उपसन्न आये अर्जुन से शिष्यत्वसन्न समीपे में शिष्यत्वस्थित अवशिष्य नहीं है तो तथा अर्थात तो ठीक ठीक ही जो शास्त्र का तात्पर्य स्पष्ट ही कहना है भगवान ने कहा है यदि समुचे अनुष्ठान होता तो यहाँ भिन्न भिन्न भिन कर्तव्य का नहीं कहना चाहिए था। तथा तो था तस्विन और उदासी न्याद अन्यथा होती तो कोई शिष्य तो नहीं समर्पित फिर भी वो उदासी उसके प्रति ठीक थी। है जो करता है ठीक है उदासन अन्यथा होती यथार्थ नहीं करे अन्य प्रकार कह दिया भगवान ने ऐसा संक्रांति भी नहीं वो अत्यंत प्रिय है प्रिय है उसके लिए उदासन कैसे होगा भ्रभित भिन्न पुरुष कर्तिकम निष्ठा भिन्न पुरुष कर्तिक दोनों के कर्ता भिन्न पुरुष है ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा कर्मी के लिए कर्म निष्ठा जो विरक्त है उसके लिए ज्ञान निष्ठा जो विरक्त नहीं उसके लिए कर्म निष्ठा द्वयम तेना समुच भगवत अभिष्ठ शास्त्रा तो नगती जिसे इसलिए ज्ञान कर्म का सबुचय मुख्य का साधन एस जो कहते हैं है भगवत नहीं होगा शास्त्र नहीं होता है नर्जुन सेव कार्य ज्ञानकर्म श्रवण उदेशापत् समुच्चैनष तद व्यती तो ज्ञानकुरुषाचे श्रुवा प्रत्येक तदन तो अनुष्ठान भविष्य भगवत तो मत कल्य है अर्जुन जुन अनुराग अतिर अभी अर्जुन से प्रकर्षे इच्छा परीक्षा विचार बुद्धि पूर्वकारी करने वाले अर्जुन है ज्ञान कर्म श्रवणतरम ज्ञान का भी कर्म का भी प्रतिपादन करने के बाद उभय निर्देशानुपत्या जो ज्ञान कर्म दोनों का उपदेश भगवान ने किया इससे सिद्ध होता है दोनों मिलकर दोर मिलाकर करना चाहिए निर्देशानुपत्या नान्य अर्थापत्ति प्रमाण से जो, जो उभय का निर्देश किया गया तो उभय अनुष्ठान करना चाहिए अर्जुन समझ लेगा समुच्च अनुष्ठान शपथ अर्जुन दोनों मिलाकर करेगा करे क्योंकि बुद्धि भगवान जो ज्ञान कर्म ध्वन का उपदेश करते हैं तो अर्जुन समझ लेगा दोनों ही करना पड़ेगा क्योंकि भगवान ने दोनों का आदेश किया तो अर्जुन तो दोनों कर लेगा नाम ऐसा तो। योगन करेगी अन्य कोई ज्ञान मार्ग को, कोई कर्म चलेगी ज्ञान कर्म भिन्न पुरुष अनुष्ठे ज्ञान का अनुष्ठान भिन्न पुरुष करेगा सांख्या कर्मस परिभाजा कर्म का अनुष्ठान भिन्न करेगा जो विवेक रहते है विरक्त नहीं है सुनकर के प्रत्येक तद अनुसार हो कुछ कर्म वर्ग में चले कुछ ज्ञान वार्ग में चलेगी ये भगवान का मत तो कल्पना करेंगे तो ऐसा क्यों अर्जुन दोनों मिलाकर करे और अन्य लोग सब दो अलग अलग क्यों करे तो पूरा पीछे कहता तस्से अर्जुन अनुराग अतिरिकात अर्जुन ने बहुत स्नेह उसको ठीक बता दिया दोनों मिलाकर करो और बाकी सब अलग अलग करते रहे इतने सुझे तद अन्य में इतना अनुराग नहीं जैसा अर्जुन में अनु तथा यदि पुनर्जु अर्जुनो ज्ञान कर्म च दुआ स्वयम अनुष्ठा अर्जुनो यदि पुनः अर्जुनो ज्ञान कर्म दोनों को सुनकर के स्वयम एवं अनुष्ठान करेगा दोनों मिला करके अन्य तो पुरुष के लिए भिन्न पुरुष अनुता अन्य के लिए तो दोनों दोनों बताए भिन्न कोई ज्ञान मार्ग में चले कोई कर्म मार्ग में ऐसा भगवान का मत इतनी मतम भगवत कल्पित ये यदि भगवान का मत ऐसी कल्पना करेंगे तब ये तो ठीक नहीं होगा भगवान अर्जुनों को एक प्रकार कहेंगे उसकी में अनुराग है अन्य वाक्यों के लिए कहेंगे अलग, अलग अलग मार्ग बता दे तथा राग देशवान अप्रमाणुभूत भगवान कल्पित स्याद। आद ये वस्तु तो भगवान राग देश वाला नहीं किन्तु ऐसी कल्पना करना कर होगा यदि आप ऐसी कल्पना करोगे अर्जुन तो दोनों मिलाकर करे और बाकी के लिए दो अलग अलग तो राग द्वेष वाले फिर अप्रमाण अनाप्त ये भगवान ये कल्पित हो जाएगा वो ठीक नहीं तो सही टीका तो, नहीं अप्रमाणुभूतम अनाप्तम अप्रमाण तो आपता तो तो नहीं यथार्थ होता नहीं भगवान ये कल्पना करनी पड़ेगी न तो भगवत रागाधिमत अनाप्तत्म तो युक्तम रागद्वेष मान करेगे भगवान को अनाप्त करना यह ठीक नहीं समं सर्वे सु सु तो सुभूतेश परमेश्वर संपूर्णभूत में समूप से ही परमात्मा इत्यादि विरोध होता है इसलिए रागद्वेश रागद्वेश कल्पना करना अनाथ कल्पना करना ठीक नहीं निष्ठा देश भिन्न पुरुषाषेय तो निर्देश फलम उपसंहारति दो निष्ठा ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा भिन्न पुरुषानुष्ठ तो का निर्देश किया गया भिन्न भिन्न पुरुषों से कोई ज्ञान मार्ग में कोई कर्म मार्ग में चलेंगे उसके फल का उपारण करते तस्मात कयाप न समुचान कर्म हो यद अर्जुन उक्तम कर्म जैसम बुद्धे तत्तम अनिराकरण कयापय युक्तिया किसी भी युक्ति से न समुच ज्ञान कर्मण हो ज्ञान कर्म का समुचा नहीं होगा किसी प्रकार स्थिति और यदि ने उत्तम कर्म जाय बुद्धि कर्म की अपेक्षा बुद्धि प्रशस्त कर जाय है अधिक है श्रेष्ठ है कर्म हाँ पंचमी अंतम बुद्धिष्ट कर्म बुद्धि जाय स्तम बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म के अभिषेक अर्जुन ने कहा तच स्थितम उत्तित हो गया क्यूँकी भगवान ने उसका निरा करना नहीं किया यदि वस्तुतः तो ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ ऐसा भगवान का मता नहीं होता अर्जुन ने कहा तो भगवान को निराकरण करना था कि मैं ऐसा नहीं कहा ज्ञान को कर्म से अधिक मैं तो कहा दोनों मिलाकर करो ऐसे निराकरण करना था भगवान ने निराकरण नहीं किया अभी तो उसके अनुकूल ही कहा ज्ञान योग ने संख्या न कर्म योग ने तो अलग अलग कहा इसलिए अर्जुन का जो कथन है कर्म के अभेश ज्ञान श्रेष्ठ वह अनिराकरण किमित भगवता बुद्धे जायस्तम स्तम जाय सिचे ये तीन समाप्त में आगे है भगवता बुद्धे जायस्तम बुद्धि को श्रेष्ठ कहा है जाय उपेक्षितम ऐसे कैसे उपेक्षा किया भगवान ने उसको स्पष्ट करना चाहिए तथ जो निराकरण नहीं किया है वो ठीक है अर्जुन ने जो कहा वो ठीक है उपेक्षा नहीं की भगवान ने वो ठीक है यदि गलत तो कहा तो भगवान उसको निराकरण करना था किन्तु ज्ञान निष्ठाया संयासी नाम एवं अधिकार हो भगवत अभिपेतो अन्यथा तद्य तो विभाग वचन विरोधातिथि विभाग वचन सामर्थ्य सिद्धम अर्थना ज्ञान निष्ठा में संन्यासी नाम एवं अधिकार ऐसा वाले को ज्ञान निष्ठा में अधिकार नहीं प्रभुता नहीं हो सकती बहुत विघ्न है जब सब ऐसा इच्छा का त्याग कर दे तभी ज्ञान में निष्ठा होगी निथराम स्थिति है निष्ठा पूरा आसुते राम कालम नए तो चिंतना रोज रोज सुनने तक इसे कितने दिन करना है मन पूरा ब्रह्म में स्थिति सर्व सर्व व्यापार त्याग करके वो सन्यासी कर सकते ये भगवान का भी नहीं तो तो ये विभाग वचन विरोध विभाग वचन विरोध हो जाएगा ज्ञान युग संख्या न कर्मयुग्न योगी न तो इति क्या सिद्ध आगे कहते विभागवचन सामर्थ्य सिद्धम ये विभागवचने लोकेस्व निष्ठा विभागवचन के सामर्थ्य से सिद्ध होता जो अर्थ उसको कहते भाष्य में त्यायासीना ज्ञान निष्ठा कृत सन्यासी अन करपुरुषाषे वचना च क्योंकि भिन्न पुरुष के द्वारा अनुशय स्पष्ट कहा ज्ञान कर्म योगे नख्यान कर्मयोगे कर दिया भगवत एव एव अतमी गम्यते भगवान के ये अनुमत ये निश्चय हुआ एवं गम्यते यहाँ तृतीय पुरावा आगे पुरागेटी श्लोक बोल तृतीय श्लोक न तरी विभाग वचन अनुरोधात अर्जुन से भी संन्यास पूर्विकायाम ज्ञान निष्ठायाम एवं अधिकार भविष्य जो विभाग वचन ने भगवान ने कर दिया स्पष्ट कर दिया उसके अनुसार अर्जुन का भी अधिकार हो जाएगा ज्ञान निष्ठा में संन्यास पूर्विका संन्यासपूर्वक ज्ञान निष्ठा में अधिकार हो जाए तो नीत्या कती नहीं कर्मजयसी भगवान कहते मुझे तो कर्म में ही बंधकार विषण मनस विषण मनु यस्य विषादग्रस्त अर्जुन कर्म नारे मन महनम अलक्ष्य और जो देखता है की दुखी हो गया कि मुझे खाली कर्म में लगाते हैं और ज्ञान श्रेष्ठ है इसे दुखी होकर के मन में सोचता है ये कर्म नहीं करूंगा कर्म न ऐसा मानता हुआ किसको कुछ उपदेश करते वो कुछ सोचता है मैं नहीं करूँगा तो उसके मुखा क्या कृति से पता चल जाता है करना नहीं चाहता और जो करना चाहता है प्रसन्न होकर के आगे सो जाता है और जो नहीं करना चाहते इसे ऊपर नीचे देखता है सोचता है तो अर्जुन ऐसे देखता है कि दुखी होकर मुख नीचे करके बैठा है तो समझे अभी करना नहीं चाहता है नान आलक्ष्य भगवान कहते बुद्धे जाए तो उपेत्याप करार्थ महान जो चौधिया है बुद्धि कर्म के अपे श्रेष्ठ से मान करके भी मुद्दे मुझे बंध कारण कर्म में लगाते हो अर्जुनम अलक्ष्य भगवान आह ऐसे अर्जुनों को देख करके भगवान कहते सम्बन्धन अंतरणापि कर्माणी श्रवणादि भी ज्ञानवाप्तिर भविष्य पर बुद्धि अनुरुदि अंतरणापि कर्माणी कर्म के बिना श्रवणादि से ज्ञान हो जाएगा इस पर बुद्धि पर की बुद्धि को अनुसरण करके कहतेष्टि कर्म नार अर्जुन सोचा है कर्म क्या करना से ज्ञान हो जाएगा वसाद, आसमुचेस, आसमुचेस योगेन योगेन, विभाग तो वचन वसाज असमुचय असमुचय छेद उभयरअपी ज्ञान कर्म ये विभाग वचन ही ज्ञान योगीन संख्या तो न कर्म योग योगीन भगवान स्पष्ट विभाग कर देते तो उभय असमुचय समुच नहीं ज्ञान कर्मनो समुचा नहीं होगा तो स्वतंत्र पुरुषार्थ सात स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु तम उभय ज्ञान भी स्वतंत्र है कर्म भी स्वतंत्र होगा पुरुषार्थ साधन अन्यथा कर्मवज ज्ञान स्वतंत्र न पुरुषार्थ साधित तो शंका करता है यदि कर्म स्वतंत्र तो पुरुषार्थ मोक्ष का साधन नहीं है तो ज्ञान भी स्वतंत्र मुख्य का साधन नहीं होना चाहिए अन्यथा कर्मवज कर्म जैसे स्वतंत्र मोक्ष का साधन नहीं है क्योंकि कर्म कर्म से अंत करण शुद्धि उसके बाद ज्ञान निष्ठा होने पर मोक्ष प्राप्त करेगा यदि साक्षात् कर्म पुरुषार्थ साधन स्वतंत्र नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं होना चाहिए स्वतंत्र ऐसा संकल से संबंध अन्य प्रकार संबंध कहते अथवा भाषण ज्ञान कर्म भगवान का न कर्मण मनारंभा ये श्लोका आगे आएगा पहले अन्य प्रकार संबंध कहते अथवा ज्ञान कर्म निष्ठ परस्पर विरोधा एक युग पद अनुष्ठाशक्य थे सती तो इतरेतरापेक्षर पुरुषाथ हेतु प्राप्त कर्मन ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतु पुरुषार्थेतु न स्वातंत्रेण ज्ञाननिष्ठा तो कर्मनष्ठा उपाय लाई स्वातंत्रेन पुरुषाइम दशैसे नह भगवानी न कर्मनामिते ये न कर्मण मारंभा श्लोक दूसरा दुसराभिप्राया ज्ञान कर्म कर्मनिष्ठा एक ज्ञान निष्ठा और एक कर्म निष्ठा परस्पर विरोधा ज्ञान निष्ठा में अकर्ता अभोक्ता शुद्ध स्वरूप चिंतन निष्ठा है कर्म करने के लिए मैं कर्ता यदि जो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है परस्पर विरोध होने से एकेन एक न पुरुषण युगपत अनुष्ठात्म अशक्य थे एक पुरुष कर्म से कर सकता है पहले कर्म करता था अपने को करता न करके अंत तो शुद्ध हुआ वैराग्य हुआ इसमें त्यागर ज्ञान अनुष्ठा में अकर्ता आदि चिंतन करता है ये तो संभव हो सकता है युगपद अनुष्ठात्मक सके एक साथ में एक पुरुष ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों नहीं कर सकता है क्योंकि परस्पर विरुद्ध है तो आना सठी इतरे तरह अनपेक्षित प्राप्ति तब ये प्राप्त हो गया दोनों एक साथ नहीं कर सकता है तो कोई कर्म मार्ग में चलेगा कोई ज्ञान मार्ग में चलेगा दोनों ही पुरुषार्थ का हेतु है जो कि इतर तरह अनापेक्ष ज्ञान मार्ग में चलेगा तो कर्म क्या अपेक्षा नहीं करेगा क्योंकि विरुद्ध है और कर्म अनुसार करता है तो ज्ञान की बिना ही पुरुषार्थ प्राप्त तो कर लेगा ये दोनों प्राप्त तो हो जाएंगे ऐसा प्राप्त तो होने पर भगवान स्वतंत्र स्पष्ट करना चाहते है कर्मनिष्ठा इसे स्वतंत्र नहीं जैसे ज्ञान निष्ठा ऐसी मुख्य प्राप्त तो होता है कर्मनिष्ठा तो उपाय है ज्ञान निष्ठा साक्षात पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन है कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्व तो तो तो तो न पुरुषार्थ हेतुत्म न स्वतंत्र न कर्मनिष्ठा स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु तो मुख्य कहे तो नहीं है तो ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्व न कर्म निष्ठा करने पर अंत कोण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी तो ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का हेतु तो होगी कर्मनिष्ठा तभी कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा के द्वारा पुरुषार्थ साधन होगा न स्वातंत्र और ज्ञान निष्ठा उससे भिन्न ही कर्मनिष्ठा की अपेक्षा ज्ञान निष्ठा तो कर्म निष्ठा उपाय लब्धात्मिका सदी ज्ञान निष्ठा के लिए कर्मनिष्ठा कारण पहले कर्म करने पर अंत शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति होगी ज्ञान निष्ठा क्या होगी कर्मनिष्ठा उपाय लब्धात्मिका। आत्मिका कर्मनिष्ठा है उपाय उपाय लब्ध आत्मा ऐसे ज्ञान निष्ठा या कर्मनिष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होती ज्ञान अनुष्ठा जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु वो स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है घट उत्पत्ति के लिए दंड चक्र है घट की प्राप्ति हो जाने पर जलाहरण करने के लिए दंड चक्र कुला की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा की उत्पत्ति के लिए कर्म निष्ठा की आवश्यकता है किन्तु ज्ञान निष्ठा की जो लब्धात्मिका होगी प्राप्त होगी ज्ञान निष्ठा और स्वतंत्र पुरुषार्थ मोक्ष का साधन है अन्य अनपेक्षा सम कर्म की अपेक्षा नहीं करता है जैसे और जल रखने के लिए धन रचक की अपेक्षा नहीं करता उत्पत्ति के लिए अपेक्षा है इसी प्रकार ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्म निष्ठा की आवश्यकता है अंतगुण शुद्धि के लिए और ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने पर अब अपने फल देने के लिए मोक्ष देने के लिए अन्य की कर्मनिष्ठा की अपेक्षा कर्मन नहीं करता है इतने तम अर्थम दस्यो दिखाएंगे इसलिए भगवान कहते हैं दोनों भेद हुआ कर्मनिष्ठा हो गई उपाय उपय है ज्ञान निष्ठा स्वतंत्र ही मोक्ष का साधन है कर्म ऐसे स्वतंत्र नहीं कर्मनिष्ठा से शुद्धि के द्वारा ज्ञान निष्ठा से मोक्ष परम्परा से इसलिए इस श्लोक करते हैं भगवान ये स्पष्ट करने के लिए ज्ञान साक्षात पुरुषात है किन्तु कर्मनिष्ठा ऐसा नहीं है न कर्मण मनारंभा नकषोश्ते नसना सिद्धिं सिंधति कर्म नारंभात नैषकर्म पुरुषः कर्मणाम अनारंभात अनारंभ तो अनुष्ठान वित कर्म के अनुष्ठान त्याग कर देने मात्र से नैष्कर्म निष्कर्म भाव नैष्कर्म ज्ञान निष्ठा को प्राप्त नहीं कर लेता है कर्म अनुष्ठान अनुसान इतने मात्र से अर्जुन सोता कर्म नहीं करूंगा तो कर्म नहीं करने मात्र से नष्कर्म ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लेगा ऐसी बात नहीं है अभी तो कर्म निष्ठा के द्वारा ही अंत शुद्धि से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त होता है प्राप्त करता है न तो संन्यासना सिद्धि में समझी का चलिए और संन्यास त्याग कर देने मात्र सिद्धि को प्राप्त कर देगा ज्ञान को प्राप्त करेगा वो भी बात नहीं टीका अच्छा टीका में हो गया तरी ज्ञान निष्ठा भी कर्म निष्ठावत निष्ठात्वि न स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु समुचे सिद्धि संख्या जैसे कर्म निष्ठा स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन नहीं है ज्ञान निष्ठा भी निष्ठात्वि निष्ठात्व सामान्य निष्ठात्थ न स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु अनुमान है ज्ञान निष्ठा न स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु निष्ठात्वात्थ कर्म निष्ठावत इसे क्या सिद्ध होगा स्वतंत्र नहीं जैसे कर्मनिष्ठा मोक्ष का साधन नहीं ऐसे ज्ञाननिष्ठा भी स्वतंत्र मोक्ष का साधन नहीं होगा अर्थात दोनों का मिलाकर करना पड़ेगा समुचे सिद्धि हो जाएगी ऐसा संक्रांत से कहते नहीं था नहीं ज्ञान तो कर्मनिष्ठा से उत्पत्ति होगी कर्मनिष्ठा उसका उपाय किन्तु जब ज्ञान निष्ठा हो जाती है आगे कर्म की आवश्यकता नहीं है रज तत्व ज्ञानम उत्पन्न फल सिद्ध और सहकार रज तत्व ज्ञान जो उत्पन्न हो गया और फल सिद्धि भय सुख निवृत्ति के लिए सहकार अपेक्षा नहीं रजतत्व ज्ञानी के लिए कारण की आवश्यकता रजतत्व ज्ञान होते ही सर्वज्ञान निवृत्त ही तथा इधमअपी से उत्पन्न जब हम ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया मोक्ष न अन्यपेक्ष मोक्ष के अन्य अपेक्षा नहीं ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कारण आवश्यकता है ज्ञान उत्पन्न हो गया अन्य किसी सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं मोक्ष के लिए यस्य वा।, यस्य वा वा ऐसी वर्म ये तत्कर्म श्रुति में जैसे कर्म शब्द से क्रिया मन वस्तु विषय असंख्य वहाँ यसे वत् कर्म कह करे कर्म शब्द से क्रियामाण वस्तु को कर्म क्रियात कर्म क्रिया मन वस्तु को कर्म कहा गया ये सारा जगत जिसका कर्म है क्रियामाण वस्तु विषय है तो इसलिए यहाँ न ना कर्मणाम कर्म का वस्तु ऐसी अर्थ हो सकता है ऐसा संक्रांत पर भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते कर्म नाम न ना कर्म नाम अनारंभात अप्रम्भात अनारंभ का था अपारंभ नहीं करने मात्र से कर्म नाम का नाम कर्म वस्तु ना नहीं क्रिया है क्रिया कौन यज्ञ आदि यज्ञादी नज्ञ य्ज्ञाद दान तप इत्यादि ये कर्म न अनारंभा यह जन्म नहीं जन्मांतर ये कर्म है कुछ तो इस जन्म में करते कुछ जन्मांतर में क्या हो कितने जन्म में पहले चलेगी उपात दुरीत क्षय हेतु न ये कर्म क्या है उपात दुरीत क्षय का हेतु उपात गृहित स्वीकृत अनुष्ठित दुरीत पाप कर्म क्या है पाप क्षय क्या हेतु धर्म पापम अपन से शुति बाकी बहुत पुण्य कर्ण से पाप क्षय होता है और पाप क्षय होने पर ही ज्ञान होगा ज्ञानम उत्पे पुनसा क्षेत्र कर्म आगे भाषा में आएगा सप्त शुद्धि का नाम अंतगुण शुद्धि का कारण ही कर्म तत्कारण से ज्ञानोत्पत्ति द्वारा नाम और अंतगुण शुद्धि का कारण होकर कर्ण के कर्ण ज्ञानोत्पत्ति होती है ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा ज्ञान अनुष्ठा हेतु तो नाम ये कर्म हो गए ज्ञान अनुष्ठा का हेतु परम्परा से अंतग्रम शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति और निशे ज्ञान निष्ठा गित्व हो गए कर्म एक आगे ज्ञान उत्पाद पुंसा मुख्याप से कर्म यथादर्श तल प्रख्य पश्यत आत्मान आत्मनि आदर्श तल प्रख्य आदर्श दर्पण तल प्रख्यय दर्शन योग्य में आत्मान आत्मनि पश्यति जैसे आदर्श में दर्पण लिखता है इस प्रकार अंतग्रण शुद्ध होने पर अंत में आत्मनि आत्मा का साक्षात्कार करता है इत्यादि स्मरणार्थ अनारंभाद का अनुष्ठान्थ ना कर्म के अनुष्ठान नहीं करने मात्र से निष्कर्म को प्राप्त कर लेता है ये नहीं निष्कर्म क्या है निष्कर्म भाव कर्म शून्यता ये कर्म शून्यता क्या है ज्ञान और युग निष्ठा ज्ञान युग क्या है निष्क्रिय आत्म स्वरूप इसको ही कर्म के आरम्भ नहीं करने से प्राप्त कर लेगा बात नहीं है पुरुष सुनते न प्राप्त होती टीका मैं देखो कर्म कार्य क्रिया यज्ञ आदि क्रिया राष्ट्र नित्य नैमित्त तो कर्तन नित्य कर्म नैमित कर्म यज्ञ आदि अश्विन जन्मनि निर्म नाम इसी जन्म में जो कर्म क्या है बुद्धि शुद्धि के द्वारा ज्ञान कारण ते यद कहेंगे इसी जन्म में ही अनुष्ठान करने पर ही अंतगुण शुद्ध ऐसी ज्ञान होगा तो ब्रह्मचारी नाम को तो उत्पत्ति ब्रह्मचारी अभी कर्म नहीं में जाकर कर्म करेगा अभी कर्म नहीं किया तो ज्ञान नहीं होना चाहिए अजय तो कहीं जन्मांतरिकता नाम कर्म न तथा ठीक अन्य जन्म में क्या हुआ ज्ञा कर्म ही ज्ञान उत्पत्ति का साधन मानेंगे गृहस्थादी नाम अहि कहानी कर्मण न ज्ञान हेतु तो यदि अन्य जन्म में किए गए कर्म ही ज्ञानोत्पत्ति का साधन मानेंगे अभी जो गृहस्थ लोग कर्म करते हैं उनका कर्म फिर ज्ञान हेतु ज्ञान का हेतु नहीं होगा दोनों प्रकाशा है इस जन्म में क्या हुआ कर्म यदि ज्ञान उत्पत्ति का साधन होगा तो ब्रह्मचारियों को ज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि इस जन्म कर्म गृह समय नहीं किया यदि क्या अन्य जन्म क्या गया कर्म ही ज्ञान उत्पत्ति का साधन तो अभी जो गृहस्थ लोग कर्म करते हैं वो ज्ञान उत्पत्ति का साधन नहीं होगी ऐसा संक्रांत से अन्य दर्शन प्रति कोई जरूरी नहीं इस जन्म का ही हो जन्म का ही हो ऐसा नहीं गृह <coughs> <coughs> जन्म नहीं जन्मांतरगा किसी जन्म में कर्म क्या होगा अथवा जन्म में हो अंत शुद्धि का साधन हो जाएगा न ये मानी सप्तः शुद्धि कारण उपाय तो दूरी उपा तो, तो प्रतिबंध है जीत ये कर्म अंतग्रण शुद्धि का साधन नहीं होगा क्योंकि जो किया गया पाप वो होगा प्रतिबंध रहेगा ऐसा संक्रमण से कहता नहीं ये कर्म करने पर पाप क्षय होता है उपाय तो दुरी तय तो हेतु तो तरी तवते कृतार्थान क्ञान तो अनुष्ठा हेतुत्व तो साय हो जाएगा कर्म चरितार्थ हो गया और ज्ञान अनुष्ठा हेतु तो नहीं होगा इसलिए कहते तत्कारण तो तेना अंतगरण शुद्धि का कारण होने से ज्ञान उत्पत्ति होगी कर्म चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतु प्रमाण कर्म ज्ञान का हेतु अंतगण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति से प्रसार